श्री घर्घ संहिता विश्वजीत खंड दसवां अध्याय यादव सेना का कोंकण कुटक त्रिगर्त केरल तेलंग महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि देशों पर विजय प्राप्त कर करूस देश में जाना तथा वहां दंतवक्र का घोर युद्ध नारद जी कहते हैं मिथलेश्वर तदनंतर मनुतीर्थ में स्नान करके प्रद्युम्न बारम्बार धुंद भी बजवाते हुए यादव सेना के साथ कोंकण देश में गए कोंकण देश का राजा मेधावी गदा युद्ध में अत्यंत कुशल था वह मल्लयुद्ध के द्वारा विपक्षी के बल की परीक्षा करने के लिए अकेला ही आया उसने सेना सहित प्रद्युम्न से कहा यादवेश्वर मुझे गदा युद्ध प्रदान करो प्रभो मेरे बल का नाश करो प्रद्युम्न बोले हे मल्ल इस भूतल पर एक से एक बढ़कर बलवान वीर है अतः तुम अपने बल पर घमंड न करो भगवान विष्णु की माया बड़ी दुर्गम है हम लोग बहुत से वीर यहाँ एकत्र हैं और तुम अकेले ही हमसे युद्ध करने के लिए आए हो महामल्ल यह अधर्म दिखाई देता है अतः इस समय लौट जाओ मल्ल बोला जब आप लोग बलशाली वीर होकर भी युद्ध नहीं कर रहे हैं तो मेरे पैरों के नीचे से होकर निकल जाइए तभी अब यहाँ से लौटूँगा श्री नारद जी कहते हैं मैथिल उस बल्ल के योग कहने पर समस्त यादव पुंगव वीर क्रोध से भर गए तब उसके देखते देखते बलदेव जी के छोटे भाई बलवान वीर गद गदा लेकर सामने खड़े हो गए फिर वह भी सबके सम्मुख गदा उठाकर खड़ा हो गया उस महाबली मल्ल ने गद के ऊपर एक बड़ी भारी गदा फेंकी गद ने उसकी गदा को हाथ में थाम लिया और अपनी गधा उसके ऊपर दे मारी गद की गदा से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मुख से रक्त बमन करने लगा अब उसने युद्ध की इच्छा त्याग दी तदनंतर कोंकणवासी मेधावी ने श्रीहरी के पुत्र प्रद्युम्न को प्रणाम करके कहा मैंने आप लोगों की परीक्षा के लिए यह कार्य किया था आप तो साक्षात भगवान ही हैं। कहां आप और कहां मुझ जैसा प्राकृत मनुष्य मेरा अपराध क्षमा कीजिए मैं आपकी शरण में आया हूँ सी नारद जी कहते हैं राजन जो कहकर भेंट देकर और श्रीहरि के पुत्र को नमस्कार करके कोंकण देश का राजा शिरोमणि मेधावी अपनी पुरी को चला गया। कुटक देश का स्वामी मौली शिकार खेलने के लिए नगर से बाहर निकला था उसे जामवती कुमार महाबाहु शाम्ब ने जा पकड़ा उससे भेंट लेकर प्रद्युम्न दंडकारण्य को गए वहां मुनियों के आसन देखते हुए सेना सहित से श्री कृष्ण कुमार क्रमशः निर्विध्या पयोष्णी तथा तापी नदी में स्नान करके महाक्षेत्र सुरपारक में गए वहाँ से आर्या द्वैपायनी देवी का दर्शन करके ऋषमोख की शोभा देखते हुए प्रवर्षण गिर पर गए जहाँ साक्षात भगवान पर्जन्य अर्थात इंद्र नित्य वर्षा करते हैं वहाँ से गोकर्ण नामक शिव क्षेत्र का दर्शन करते हुए महाबली श्री कृष्ण कुमार अपने सैनिकों के साथ त्रिगर्द और केरल देशों पर विजय पाने के लिए गए केरल के राजा अम्बष्ट ने मेरे मुख से महात्मा प्रद्युम्न के सुभाग मन की बात सुनकर शीघ्र ही उन्हें भेंट अर्पित कर दी तब वे कृष्णावेणी नदी को पार करके अपने सैनिकों की पद धूलिराशि से आकाश में अंधकार सा फैलाते हुए त्रैलंग देश में गए त्रैलंग देश के राजा का नाम विशालाप्त था वे अपने नगर के उपवन में सुंदरियों के साथ विहार करते थे मधुर ध्वनियों से व्याप्त मृदंग आदिबाजे बज रहे थे तथा अप्सराएं उत्कृष्ट रागों द्वारा देवेंद्र के समान उस राजा के सुयश का गान कर रही थी उस समय तो सुंदरी रमणी रानी मंदार मालिनी ने धूल से व्याप्त आकाश की ओर देखकर राजा से कहा रानी के बिंबूपम अरुण औष्ट सूख गए थे मंदार मालिनी बोली राजन आप सदा बिहार में ही रत रहने के कारण दूसरी किसी बात को नहीं जानते हैं दिन रात अत्यंत कामावेश के कारण चंचल बने रहते हैं और मैं भी आपके मुख पर छठ की हुई अलकों की सुगंध पर लुभाई भ्रमरी होकर कभी यह न जान सकी कि दुख क्या होता है परंतु आज द्वारिका के राजा उग्रसेन के राजसू यज्ञ का बीड़ा उठाकर दिग्विजय के लिए निकले हुए वे यद राज प्रद्युम्न चेद राज आदि समस्त निर्देशों को जीतकर कर यहाँ आ पहुंचे हैं के ध्वकार ध्वनि सुनिए उसके साथ हाथियों के चितकार और फुटकार की ध्वनि भी मिल, मिली हुई है शत्रुओं के कोदंड की टंकार प्रणय काल के गर्जन तरजन का कोलाहल प्रस्तुत कर रही है संभर शत्रु प्रद्युम्न के पास तुरंत भेट भेज दीजिए इन भागती हुई सुन, भूप की की ओर देखिए, इनके बंधे हुए केस पासों से फूल झड़ गए हैं। हैं, ये श्रमजल, अर्थात पसीने की वर्षा कर रही और वन में प्रवेश करने के कारण इनके केशों के श्रृंगार बिगड़ गए हैं स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहे हैं पत्नी की बात सुनकर राजा विशालाक्ष अत्यंत प्रसन्न हो भेंट सामग्री लेकर प्रद्युम्न के सामने आए उनके द्वारा पूजित और सम्मानित हो धनुर्धरों में धनुर्धरों में श्रेष्ठ साक्षात प्रद्युम्न पंपा सरोवर तीर्थ में स्नान करके वहाँ से महाराष्ट्र की ओर चल दिए महाराष्ट्र के राजा विमल विष्णु भक्त थे उन्होंने बड़े भक्त भाव से श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न का सब प्रकार से पूजन किया इसी प्रकार कर्नाटक के राजा सहस्त्रजी स्वयं भी बहुत सी भेंट सामग्री लेकर आए और महात्मा प्रद्युम्न को अर्पित करके उन्होंने कल्याण के लिए उन परम प्रभु जगदीश्वर सम्बरि का पूजन किया मिथिलेश्वर जैसे योगी देह से होने वाले विषय भोगों पर विजय पाने की चेष्टा करता है उसी प्रकार साक्षात भगवान प्रद्युम्न यादवों के साथ करुज देश को जीतने के लिए गए नरेश्वर वहाँ महारंगपुर में परम बुद्धमान राजा वृद्ध शर्मा रहते थे जो वसुदेव की बहन श्रुतदेवा के पति थे उनका पुत्र दंतवक्र श्री कृष्ण का शत्रु कहा गया है उसने भी शिष्यपाल की भांति कुपित हो यादवों के साथ स्वयं युद्ध करने का विचार किया यद्यपि माता पिता ने उसे मना किया तथापि दैत्यों के प्रति अनुराग रखने वाले उस दैत्य ने मैं यादवओं को मार डालूंगा इस प्रकार अपना क्रोध प्रकट किया वह लाख भार की बनी हुई भारी गदा लेकर प्रद्युम्न की सेना के सामने अकेला ही युद्ध करने के लिए गया दंतवक्र के शरीर का रंग काला था वह कोयले के पहाड़ सा जान पड़ता था उसकी जीभ लपलपाती रहती थी और रूप बड़ा भयंकर था वह दस ताड़ के बराबर ऊंचा था मस्तक पर किट कानों में कुंडल तथा वृक्ष पर सोने के कवच से विभूषित वह करूश राजकुमार करधनी की लड़े पहने हुए था उसके चंचल चरणों में नूपुर बज रहे थे वह अपने वेग से पृथ्वी को कपाता पर्वतों तथा वृक्षों को गिराता और अपनी गदा के प्रहार से शत्रुओं को काल के गाल में भेजता हुआ यमराज के समान दुर्जय प्रतीत होता था सम्रांगण में दंत वक्र को उपस्थित देख समस्त यादव भय से थर्रा उठे उसके आते ही महान कोलाहल मज गया प्रद्युम्न ने उसके ऊपर बारंबार धनुष की टंकार करते हुई अट्ठारह अबी विशाल सेना भेजी राजन जैसे हाथी किसी पर्वत पर चारों ओर से टक्कर मारते हों उसी प्रकार समस्त यादवों ने बाणों फर्शों सतग्नियों तथा भुसुंडियों से दंत पर प्रहार करना आरंभ किया राजेंद्र दंतवक्र ने अपनी गदा से रणभूमि में बहुत से उत्कट गजराजों के कुंभ स्थल विदीर्ण करके उन्हें मार गिराया किन्हीं हाथियों को जो किंकडी जाल थे से से सुशोभित अलंकृत और चंचल घंटों के रणत्कार रन, कर, से युद्ध थे रणत्कार से युक्त थे उसने पाव पकड़कर उठा लिया और जैसे हवा रूई को दूर उड़ा दे जाती है उसी प्रकार आकाश में सौ योजन दूर फेंक दिया वह दैत्यराज किन्हीं किन्हीं हाथियों की सूर पकड़कर आकाश में घुमाता और उन उनघाड़ते हुए गजराजों को विभिन्न दिशाओं में फेंक देता था किन्हीं हाथियों की पीठ की हड्डियों पर किन्ही की काखों में उभय पार्श्वों में पैरों से आक्रमण करके वह दैत्य कालाग्नि रुद्र की भांति शोभा पाता था वह वीर सारथी घोड़े ध्वजा और महारथियों सहित रथों को आकाश में उसी तरह उछाल देता था जैसे आंधी कमलों को उड़ा ले जाती है उसने घोड़ों और पैदल सैनिकों को भी बलपूर्वक उठा उठा कर आकाश में फेंक दिया बहुत से महाबली राजकुमार ऊपर या नीचे मुँह के शस्त्रों तथा रत्न में केयूरों सहित आकाश से गिरते हुए तारों के समान प्रतीत होते थे और मुंह से रक्त वमन कर रहे थे मैथिल उस दैत्य पुंगव ने अपनी गदा से यादव सेना को उसी प्रकार मथ डाला जैसे भगवान श्री बराह ने प्रलय काल के समुद्र को अपनी दृष्टा से विक्षुब्ध कर दिया था इस प्रकार श्री गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशु संवाद में कोंकण कूटक त्रिगर्त केरल त्रिलंग महाराष्ट्र और कर्नाटक पर विजय पाकर यादव सेना का करुष देश में गमन नामक दसवां अध्याय पूरा हुआ